Govind Jaye, yeah. Om Jaye, Radha Madhavi Govind Jaye. श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरिगोविंदवृंदवन दारी की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनोंभ्यासो यमलगल्तम वग्मय ममृतम जगत्ती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्षा जगद्धाम नमा तत् हृदय से प्रेरणया प्रवर्तिहम तो बराकुरोपी तस् हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्य वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून् श्री वैष्णवा श्रीूपं साग्र जातम सह गण रघुनाथानीतम तम सजीव साइतम सावधूतम पर्जन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यं श्रीराधा कृष्ण, श्री कृष्ण पाद गणलताशाखाता आजा लंबितुजौ कनकावदीर्तनकमलायताक्ष विश्वभरौ द्विजरौ युगध बंदे जगत्कता कृष्णा वासुदेवाय हरे परमात्मने पर गोविंदय तो नमो नम नारायण नमस्कृत्य नरम चुन नरोस्वती जयमीर वाचाकुभ्य कृपा सद्य पत्ता पावनेभ्यो श्री वैष्णवभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभु कर्णाबुराशे हे रूप दुर्गति जनिके भट्टी सुमते रघुनाथ दासजीवे दयांदावन बिहारी लाल की पर मंगल श्री चैतन्य चरतामृत श्री सनातन शिक्षा श्री प्रेमावतार राधा कृष्ण मिलित अंत कृष्ण बहिर्गौ आश्रय जाती प्रेम का आस्वादन प्राप्त करने के लिए राधा भाव दुति सुमित होकर श्री कृष्ण आप अवतरित हुए और अनर्पित चरी भक्ति उसको जगत को दान करने के लिए आपने अपने सेनापति श्री रूप सनातन श्री रघुनाथ भट्ट रघुनाथ दास श्री गोपाल भट्ट श्री जीव गोस्वामी आदि अनेक अनेक महापुरुषों को प्रस्तुत किया और उनके माध्यम से भक्ति का अपूर्व प्रचार करवाया भक्ति के क्षेत्र में अभी तक बहुत विचार किया जा चुका था तो उन सभी विचारों को संकलित करके एक सूत्र में पोकर के गुलदस्ता बनाकर उनको प्रस्तुत किया और उनमें जो विरोधी भाव थे उन विरोधी भावों का निराश करते हुए खंडन करते हुए श्रीमद महाप्रभु ने भक्ति का एक सार्वभम स्वरूप आदर्श स्वरूप जगत के सामने प्रस्तुत किया इस प्रकार भक्ति के क्रम विकास में भक्त सिद्धांत उनकी स्थापना में श्रीमंद महाप्रभु का एक बहुत बड़ा योगदान रहा कि सभी वस्तुओं का समन्वय करते हुए अचिंत भेदा भेद के माध्यम से मान्य शास्त्रीय सिद्धांत उनके आधार पर श्रीमंद महाप्रभु ने ऊपर से देखने में जो वैष्णव सिद्धांतों में कहीं विरोध दिखता था या जहां कुछ प्रश्न कुछ अंश अनुतरित रह गए थे उन अनुतरित प्रश्नों का श्रीमद् महाप्रभु ने इस सिद्धांत के द्वारा समाधान और उत्तर देते हुए सभी सिद्धांतों का अपूर्व समन्वय उपस्थित किया ये एक बहुत बड़ी यो, योगदान श्रीमंद महाप्रभु का रहा और इसी में श्री भक्ति की अपूर्व महिमा सर्वोत्तमता दिखाते हुए श्रीमंद महाप्रभु यहां ये निरूपण कराए कि चार प्रकार के ज्ञान मार्ग के वस्तु तो व्यक्ति साधक हो सकते हैं कुछ हैं ज्ञानी कुछ हैं ज्ञान मन दूसरे हैं ज्ञानी तीसरे हैं मुक्तम चौथे हैं मुक्त ज्ञानी वो जो ये विचार करते हैं कि केवल विचार के द्वारा विवेक के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है भक्ति तो स्वयं कहीं स्वरूप और सगुण के ऊपर आधारित है अतः कहीं माया की समाराधना करने वाली या माया से ही युक्त होकर के विराजमान है अतः केवल विवेक के द्वारा ही वस्तु से अवस्तु की भ्रांति को दूर करके अपवाद करके सायुज मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है परंत ऐसे लोग कभी भी संसार से मुक्त पूरी तरह से नहीं हो सकते हैं क्योंकि ज्ञान है सात्विक और भक्ति है दुर्गुण गुणातीत गुणातीत के द्वारा ही गुणों की निवृत्ति होगी दूसरे व्यक्ति हैं वे हैं ज्ञानी ज्ञानी वो जो कि ये जानते हैं कि भक्ति का आश्रय लेकर के ही संसार की निवृत्ति वास्तव में संभव है भगवान का स्वरूप भी चिन्हमय है भगवत भक्ति भी चिन्हमय है और भक्ति का नाम का आश्रय ग्रहण करने पर ही संसार की निवृत्ति होगी क्योंकि तो नाम नामी भक्ति ये सब स्वरूप शक्ति रूप होकर के विराजमान हैं इसलिए भगवान का नाम वे ग्रहण करते हैं वे भगवान के स्वरूप को भी चिन्ह में मानते हैं और चिन्हे मानते हुए ये कह रहे हैं कि जीव को भगवान की माया के कारण विमोह की प्राप्ति हुई है यदि नाम का आश्रय ग्रहण किया जाएगा तो माया दूर हो जाएगी ऐसे लोग जो भक्ति को आदर देते हुए फिर विवेक को अपनाते हैं वे लोग ज्ञानी कहलाते हैं मुक्तम मन वो हैं जो विवेक के आधार पर निषेध करते हुए कि ये मूल वस्तु नहीं है ये ब्रह्म नहीं है ये उपाधि है माया है भ्रम है और भ्रम भ्रम कहकर के उसका निषेध करते हुए जो केवल द्वैत का निषेध करते हुए अद्वैत का ही एकमात्र विचरण विचार करते हैं ऐसे लोग अपने आप को ये कहते हैं कि मैंने विवेक के द्वारा मैंने योग के द्वारा मैंने यहां मुश्य फलभोग त्याग के द्वारा संसार के और सौर के इन फलभोगों का त्याग कर दिया है मैंने सत्सद विवेक धारण कर लिया है मैंने श्रम आदि छह संपत्तियों को प्राप्त कर लिया है श्रम दम प्रतिक्षा उपरति श्रद्धा इनको मैंने प्राप्त कर लिया है तो शम दम प्रतीक्षा उपरति माने संसार से अपने मन को अला आ, हटाना समाधान माने अष्ट योग और अंत में श्रद्धा शुद्धा, शुद्धा माने भक्ति इनको भी कहीं अपनाया शास्त्र में श्रद्धा इन छह साधनों के द्वारा मैंने उपाधि को दूर कर दिया है ऐसा मानते हुए जो मुमुश्वा धारण करके मैं ब्रह्म से मिल जाऊं यह धारण करते हुए जो विराजमान हैं और उनके हृदय में जो श्रद्धा थी उस श्रद्धा के कारण उनको कहीं ये विवेक की प्राप्ति भी हो गई और विवेक की प्राप्ति होकर के वे अपने आप को जीवन मुक्त मानने लगे कि मैं तो आप सिद्ध मुक्त हो गया हूं मिस्त्रुगुण पथ विचरता को विधिक को निषेधा विधि निषेध इन सबों से पूरा हो गया हूं ऐसे तीसरे प्रकार के लोग हैं मुक्ति परंतु जैसे ही संसार की असारता का संसार की मिथ्या रूपता का उनको बोध हुआ वे संसार की मिथ्या रूपता का विचार करते करते भगवान के स्वरूप को भी मिथ्या मानने लगे और कह रहे हैं भगवान के स्वरूप की आपको आवश्यकता नहीं है तो भगवान के स्वरूप को जैसे ही उन्होंने मिथ्या माना वैसे ही भक्त महारानी रूठ गई और भक्त रानी जब रूठ जाती हैं तो उनका जो विवेक था भक्ति के कारण ही उनको विवेक प्राप्त हुआ था वो विवेक भी समाप्त हो जाता है और ऐसे मुक्ति मन आर कृष्ण पदम थ पत युष्म वे नीचे गिर पड़ते हैं ऊपर से नीचे गिरते हैं जैसे कोई चौरासी लाख सीढ़ी चढ़कर के और अंतिम से तो तो उसका ढेर तो हो जाएगा ऐसे ही ऐसे व्यक्तियों का ऐसे मुक्त ज्ञानियों का एकदम ढेर हो जाता है भक्ति के द्वारा यदि कभी कोई अपराध बन जाता है या धार्मिक के विरुद्ध आचरण बन जाता है पाप आचरण बन जाता है तो भक्ति की निंदा नहीं है परंतु ज्ञानी के द्वारा यदि कोई पाप बन जाए तो उसकी बड़ी भागी निंदा उसको बांत भोजी कहा गया संस्थी है भक्त और उसके द्वारा यदि कहीं कोई अपराध बन गए तो उसको अच्छा तो नहीं माना गया परंतु उसकी निंदा नहीं होती है उसकी भक्त संज्ञा समाप्त नहीं होती है कहलाता है वो भक्त भगत जी कहेंगे उसे बोलने बोलने में भगत जी ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको ऐसा कहेंगे उसकी निंदा भी करेंगे परंतु तो उसकी परंतु तो ज्ञानी यदि ऐसा करता है तो उसकी तो बहुत अधिक निंदा हो जाएगी और उसको बांत भोजी कहा गया बांत माने उल्टी करके खाने वाला ईश्वर की रचना में केवल एक ही जीव ऐसा है जो उल्टी करके खाता है वो कुत्ता अपनी उल्टी को स्वयं खाए बांत भोजी तो उसको बांध बांधभ तो भोजी कहकर उसकी निंदा हुई तो ज्ञानी की निंदा है परंतु भक्ति के द्वारा कभी पाप बन जाए तो भक्ति की शास्त्र में निंदा नहीं है उसे ये कहा गया कि नहीं सुधर तुम तो भक्ति मलिन चित्त में भी उदय हो सकती है जबकि ज्ञान उदय नहीं हो सकता है इसलिए मुक्ति मल्य तीसरी श्रेणी हुई और चौथे हैं मुक्त मुक्त वो जो के श्री कृष्ण स्वरूप को भगवान के नाम को जो ज्ञानी भी नृत्य करके माने और श्री मसूर सरस्वती पाद की तरह से जो ये कह रहे हैं विभूषित करान नवनीर दाभात पीताम्बरा अरुणबिंब फलाधरो पूर्णेन्द्र सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात् कृष्णात परम के तत्व न जाने कृष्ण के अलावा कोई दूसरा तो है ही नहीं कृष्ण में पूरी निष्ठा है मोन सरस्वती श्री शंकराचार्य भगवत स्वरूप में राम स्वरूप में पूरी निष्ठा है कभी भी भगवत स्वरूप को भक्ति को वे मारे करके मिथ्या कह के नहीं छोड़ेंगे हाँ उनकी आवश्यकता नहीं है इसलिए फिर मोक्ष की प्राप्ति होने पर उस भक्ति को कि और उनका ध्यान नहीं है उसकी उपेक्षा पहले कर देंगे परंतु उसको उसकी निंदा नहीं करेंगे उसको कभी छोड़ते नहीं है क्योंकि उस समय ब्रह्म के साथ में जब साविज हो गया तब भक्ति का अवकाश नहीं रहा परंतु भक्ति सर्वदा सर्वदा भक्ति का बल उनके साथ में विराजमान है ऐसे लोग मुक्त कहलाएंगे जीवन मुक्त कहलाएंगे तो यहाँ पर चारों प्रकार के जो जन हैं उन चारों प्रकार के जन का प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्ष ब्रह्मभूत का तात्पर्य है कि जिस योगी को ब्रह्म रूपता प्राप्त हो गई सर्वथ ब्रह्म का वो दर्शन कर रहा है अथवा जो भक्त पार्शद देह को प्राप्त कर लिया है उसको भी ब्रह्मभूत कहा जाएगा ब्रह्मभूत का तात्पर्य है ब्रह्म जैसा हो गया माने बैकुंठ में पहुंच गया तो माया तो रही नहीं माया तो पहली निवृत्त हो गई तो वह ब्रह्मभूत हो गया परीक्षित के लिए भी कहा परीक्षित्र राजर्षि ब्रह्मभूत हो गए ब्रह्मभूत का तात्पर्य है कि उनको पार्शद शरीर की प्राप्ति हो गई तो ज्ञानी को भी माया निवृत्त हो गई इसलिए केवल ब्रह्म ब्रह्म का चिंतन कर रहा है ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा उसका मन एकदम प्रसन्न है आनंद रूप होकर के वो विराजमान है न सोचे थी उसको इस बात का सोच नहीं है कि हाय मेरा कर्म छूट गया पहले ब्राह्मण था कैसे षटकर्म नित्य संध्या करता था त्रिकाल संध्या करता था अग्निहोत्र करता था हाय मेरे कर्म छूट गए परंतु जब वह ब्रह्म प्राप्त कर रहा है ब्रह्मभूत हो गया है या उसने पार्शद भक्ति कर ली है पार्षद सुन को प्राप्त कर ली तब न सोचे थी उसको इस बात का सोच नहीं है कि मेरे नित्य नियम छूट गए न सोचे न कांक्ष इसकी अभिलाषा भी नहीं करता है एक भक्त और ज्ञानी दोनों के दोनों दोनों की, दोन, की मेहमत चल रही है ज्ञानी और भक्त, दोनों इस बात की आकांक्षा भी नहीं करता है कि मैं ये कर लू ये करने से मुझे यह मिल जाएगा ऐसी भी कोई उसे अपने लिए कोई भी कांक्षा नहीं है तो ब्रह्मभूता माने जिसकी माया दूर हो गई है और जो पार्षद स्व को प्राप्त कर लिया है या सर्वत्र ब्रह्म का ध्यान करता है ज्ञानी है तो सर्वत्र ब्रह्म का ध्यान कर रहा है और भक्त है तो चिन्ह में पार्षद रूप प्राप्त हो रहा है दोनों ही ब्रह्मभूत हैं दोनों ही प्रसन्नात्मा हैं उनके मन प्रसन्न है मैं सोचे अपने पुराने कर्म छूट गए संसार छूट गया इसका शोक नहीं है न कांशति उनकी दोबारा उनको प्राप्त कर लू ये अभिलाषा भी नहीं है सम सर्वेशु वह सर्वत्र समबुद्धि धारण करके विराजमान होता है समो मन निष्ठता बुद्धि सब में भगवत स्वरूप एक भक्त है तो भक्त का सम का तात्पर्य है कि सर्वत्र भगवत बुद्धि ज्ञानी है तो सम का तात्पर्य है सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि तो समर्वेश भूतेशु मत भक्तिम लभते परम वह मेरी भक्ति को लभते माने प्राप्त करता है मेरी भक्ति उसके हृदय में कभी उठाती है परम पराभक्ति उसको प्राप्त हो जाती है कुर्ते नहीं कहा लभते कहा मत भक्तिम लभते परम कहा गया मत भक्तिम कुर्ते परम नहीं कहा गया लवते का तात्तर है कि ज्ञान तो ब्रह्मयुज्य होने पर समाप्त हो जाता है ज्ञान सं ज्ञान का सन्यास हो जाता है पंत तो भक्ति का सन्यास नहीं होता ज्ञान सात्विक है ऐसी स्थिति में ज्ञान भी समाप्त हो जाता है माने साधन की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है अब उसको साधन करने की जरूरत नहीं है विवेक ज्ञान जो है साधन रूप ज्ञान वह समाप्त हो जाता है स्वरूप भूत ज्ञान उस ज्ञानी में ब्रह्म जी को प्राप्त करने वाले को सदा बना रहता है परंतु भक्ति जो है वो समाप्त नहीं हुई ज्ञान समाप्त हो जाता है भक्ति समाप्त नहीं होती है और भक्ति उस समय अपने आप उठ जाती है और उसके लिए विश्वनाथवर्ती जी ने एक बड़ा सुंदर दृष्टान्त दिया कि जैसे अंगूठी में जड़ा हुआ कोई हीरे का नग हरा पन्ना हरे रंग का नग वह कहीं मूंग की दाल में मिल गया अब पूरी की पूरी दाल यदि चढ़ा दी गई शुद्ध की गई तो दाल दाल तो गल जाएगी परंतु खर खर करके वो हीरा बोलेगा तो बहु जोर से पुकार करके कहेगी सासू जी सासू जी हीरा मिल गया लभते मत भक्तिम लभते भक्ति मुझे ऐसी भक्ति पहले से थी पंत भक्ति गली नहीं ज्ञान जो था वो गल गया मूंग मुंग जो थे वो तो गल गए पंत भक्ति गली नहीं तो वो कहती कहता है कि मत भक्तिम लभते भक्ति उसको प्राप्त हो जाती है तो भक्ति चिरंतन होने के कारण भक्ति मायिक होने के कारण स्वरूपभूत होने के कारण गुणातीत होने के कारण भक्ति मिल जाती है जो कि पहले से विराजमान थी, जबकि ज्ञानमच मई सं का भी वह संन्यास कर देता है ज्ञान का तात्पर्य है साधन रूप ज्ञान का योगी मोक्ष की स्थिति में साधन रूप ज्ञान उसका छूट जाता है जो स्वरूपभूत ज्ञान है सच्चेत आनंद मैं ब्रह्म का अंश हूं ये ज्ञान तो उसको बना रहता है परंतु तो ये सत है ये असत है ये सत सत ज्ञान उसको छूट जाता है तो कृष्ण सूर्य सम माया हो अंधकार यहां कह रहे हैं एक दृष्टांत दे के बता रहे हैं माया कभी भी सामने नहीं आती है क्यों कृष्ण है सूर्य और माया है अंधकार जैसे अंधेरा कभी भी सूर्य के सामने टिक नहीं सकता है ऐसे माया कभी कृष्ण के सामने टिक नहीं सकती है जहां कृष्ण तहा नहीं माया अधिकार जहां कृष्ण हैं वहां माया का अधिकार नहीं है परंतु जहां ज्ञान है वहां माया का अधिकार बना हुआ है। हां देखिए कितनी बढ़िया कितनी बिल्कुल पिन पॉइंटेड और आर्ग्यूमेंट के साथ में एक लॉजिक के साथ में श्री कविराज गोस्वामी सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं कि जैसे सूर्य के सामने माया का अधिकार है ही नहीं ऐसे ही श्री भक्ति उसके सामने माया का अधिकार नहीं है इसलिए माया की नृत्य करनी है तो चाहे ज्ञानी हो चाहे संसारी हो चाहे भक्त हो चाहे कर्मी हो सबको नाम का आश्रय लेना पड़ेगा बोलो जगत मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय ज्ञान जो है वो सात्विक है इसलिए ज्ञान का अधिकार कहीं बना रहेगा मान माया का अधिकार ज्ञान में भी बना रहेगा परंतु तो भक्ति जब आएगी तो भक्ति आने पर फिर माया का अधिकार कहीं रहेगा ही नहीं इसलिए भक्ति अत्यंत अत्यंत आवश्यक है उपासना अत्यंत अत्यंत आवश्यक है उपासना के द्वारा ही माया की निवृत्ति होगी केवल संसन विवेक यहां मुश्य फलभोक् त्याग समाधि संपत्ति और मुमुक्षा इन चार साधनों के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकेगी समाधि संपत्ति में जो श्रद्धा नामक छठी संपत्ति बताई समित शिक्षा उपरति समाधान और छठी थी श्रद्धा शुद्धा माने भक्ति उस भक्ति के कारण ही माया की निवृत्ति होगी यदि शुद्धा नहीं है भक्ति नहीं है तो फिर माया की निवृत्ति नहीं होगी शास्त्र में भी श्रद्धा होनी चाहिए और भगवत स्वरूप में भी ज्ञानी की श्रद्धा रहेगी तब तो उसका ज्ञान फलीभूत होगा और यदि श्रद्धा नहीं है भगवत नाम रूप गुण में तो फिर उसका ज्ञान भी आएगा और वो चला जाएगा कपूर की तरह से उड़ जाएगा इसीलिए कहा बिलज्ज मान्याता बिकथ्यंते ममहमित दुर्धियो माया जीव को पीट रही है परंतु तो भगवान को अच्छा नहीं लग रहा है माया जानती है कि मेरे द्वारा जीव का प्रसारण प्रभु को पसंद नहीं आ रहा है भगवान मन में विचार करें कि अरे हमारा बालक है ये जीव और ये माया इस जीव को पीटती है अच्छी बात नहीं भगवान माया को टोकते नहीं है एक बढ़िया जो गार्जियन है अच्छा गार्जियन बालक को यदि टीचर कहीं कार्पोरल पनिशमेंट भी दे रही है उसको पीट भी रही है एक आध चाटा भी लगा दिया तब भी गार्जियन माँ को टोकता नहीं है कभी लड़ने के लिए नहीं जाएगा कि तुमने हमारे बालक को क्यों मार दिया आजकल तो तुरंत लड़ने के लिए आ जाए कई केसेस देखे आपने अध्यापक बिल्कुल आपने हमारे बच्चों को कैसे आ, कैसे और अब तो फिर बड़े बच्चे हो जाए तब तो फिर आपस में गुण बना करके हाय करने लग जाए तो पंत ये तो बिलज माया लज्जित स्वयं हो जाती है और वो भगवान के सामने कभी भी उपस्थित नहीं होती है उस माया से ही विमोहित होकर के विकथियंते ये जीव व्यर्थ में ही ये अभिमान धारण कर लेता है विकथना मन ये व्यर्थ में ही एक अभिमान धारण करता है कि मम और अहम ये मेरा है ये मैं हूं यह दुर्बुद्धि के कारण वह अभिमान धारण कर लेता है परंतु इसके विरुद्ध एक और ये है ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ भक्ति की दशा क्या है कि कृष्ण हैं यदि बोले एक हे hey, कृष्ण मैं आपका हूं ऐसा यदि कोई एक बात भी कहे तो माया मायाबंध हे कृष्ण तारे करे पार भगवान उसके माया मायाबंध से पार कर देते हैं जैसे श्री बाल्मीकि रामायण के ये वचन हैं ये शरणागति के प्रसंग के ही वचन हैं कि सकदेव प्रबंधोस्मी याचते जो एक बार ये कहता है कि हे हरि हे श्री राम मैं आपकी शरण हूं ऐसा जो याचते जो मांगता है अभय सर्वदा तस्मय ददा मैं उसे सर्वदा अभय प्रदान कर देता हूं एक ममो ये मेरा सदा का नियम है ये कही एक व्यक्ति के लिए नहीं है कंडीशनल नहीं है या कभी आ जाता हो ऐसा नहीं है कि कभी नियम आ गया कभी नहीं है एक व्रतम ये मेरा सर्वदा सर्वदा का ही व्रत है हमेशा का ही ये मेरा एक परमानेंट ये मेरा वो है मेरा एक व्रत है उसको मैं सदा पालन करता हूं भुक्त मुक्ति सिद्ध कामी सुबुद्धि यदि हो भक्ति मुक्ति और सिद्धि की कामना वाले को यदि किसी वैष्णव का संग मिल जाए और वो सुबुद्धि को प्राप्त कर ले तो गाय भक्ति योग तबे कृष्णेर भाय भा भक्ति योग से तीव्र भक्ति योग से वह श्री कृष्ण का भजन तब करता है तो नहीं तो भटका हुआ रह जाएगा परंतु यदि भक्ति मुक्ति सिद्धि कामी है तो भोग मिल जाए स्वर्ग मिल जाए मुक्ति माने मैं माया से परे हो जाऊं माया के त्रताप मुझे दूर हो जाए और सिद्धि का मतलब है मैं ब्रह्म प्राप्त कर लू ब्रह्म साहु प्राप्त कर लूंगा ये तीनों जो व्यक्ति हैं तो भुक्ति का माने भोग मुक्ति का मतलब है जीवन मुक्त जीवन मुक्त किसको कहेंगे जीवन मुक्त को समझ लेना चाहिए जैसे चाक में कुम्हार ने डंडा लगा करके चाक को घुमाया अब चाक में स्पीड आ गई इसके बाद वो डंडा निकाल करके रख देगा और जब तक चाक में बल बना हुआ है गति बनी हुई है उस बल के कारण जो गति आई है वो गति बनी हुई है और धूरी के ऊपर जो लिवर है उस लिवर के ऊपर वो चाक घूम रहा है तो जब तक बल बना रहेगा तब तक चाक घूमता रहेगा उस बल को रोकने के लिए कहीं वजन भी रखा गया वेट भी रखा गया परंतु वेट होने पर भी वेट को भी घुमाता रहेगा उसके द्वारा वो मिट्टी जो है वो मिट्टी को भी चला करके उससे कुल्हड़ बनाता रहेगा जब तक गति रहेगी तब तक जब गति समाप्त हो जाएगी तो फिर चाक लगा करके उसको डंडा लगा करके उसको घुमाना पड़ेगा तो डंडा हटा लिया गया है फिर भी जैसे चाक अपने आप घूमता रहता है इसी प्रकार प्राण कहते हैं ये आ, आ, आ, ये कह रहे हैं कि उस समय शरीर केवल घूमता रहता है प्रारंभ के कारण उस योगी का शरीर कहीं घूम रहा है और उस समय जो घूमना है उसी का नाम है जीवन मुक्त अवस्था जब तक उसमें बल है तब तक, तक चलता रहेगा फिर अपने आप ही चार टेड़ा होकर के धरती का सहारा ले लेगा ऐसे ही एक योगी का पुराना प्रारंभ जिसके कारण उसको ये शरीर मिला है तब तक मुक्त शरीर काम करता रहेगा इसके बाद में जब बल समाप्त हो जाएगा तब वह अपने आप ही उसका शरीर गिर जाएगा तो उसको कहते हैं जीवन मुक्त ये जीवन मुक्ति मुक्त ज्ञानाधि गमनात्म अकारण प्राप्त संस्कार बशात चक्र भ्रमत ध्रुत शरीर जैसे चाक में भ्रमी वह बल के कारण है ऐसे ही उस योगी का केवल शरीर बना हुआ है अब इस शरीर से न वो कोई कर्म करेगा और कर्म कर रहा है तो कर्म का फल भी उसको नहीं मिलेगा ये है जीवन मुक्त अवस्था तो जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करें। इसलिए भुक्ति मुक्ति सिद्ध कामी तो भुक्ति माने स्वर्गीय कामना मुक्ति माने जीवन मुक्त और सिद्ध कामी माने जो मोक्ष को साहित्य को प्राप्त हो गया है ऐसा योगी सुबुद्धि यदि यदि कभी उसमें सुबुद्धि हो सुबि का तात्पर्य है भगवत भक्ति और भगवत स्वरूप इनकी चिन्हयता का यदि वो विचार कर रहा है उसने यदि भगवत भक्ति भगवत स्वरूप को भी प्राकृतिक मान लिया माइक मान लिया तो गया फिर भक्ति रूट जाएगी और उसका ज्ञान टिकेगा नहीं परंतु भगवत स्वरूप को यदि चिन्हय मानता हुआ वो रहेगा तो गाय भक्ति योगे गाय भक्ति योगे से योग से वो तवे कृष्ण भक्ति वो कृष्ण भक्ति भी कर सकता है इसीलिए प्रथम स्कंध में कहा गया द्वितीय स्कंध में कहा गया कि अकामह सर्व कामोवा, व मोक्ष काम उदारधी के जिसके हृदय में कोई कामना नहीं है ऐसा व्यक्ति मैंने जिसके हृदय में कोई इच्छा नहीं है अकामा माने निष्काम केवल कर्तव्य भगवान का आदेश है इसलिए मैं कर रहा हूं तो अकाम हो गया सर्व काम हुआ का तात्पर्य है कि जो सकाम कर्म कर रहा है जो निष्काम होकर के कर्म कर रहा है वो हो चाहे सर्व काम माने सकाम कर्म करने वाला हो और चाहे मोक्ष काम मोक्ष की कामना वाला हो उसने कर्म संन्यास ले लिया हो और कर्म संन्यास लेकर केवल विराजमान हो उदार धी जिसकी बुद्धि उदार है ऐसा व्यक्ति भक्ति तीव्रक्ति यजेत पुरुष परम तीव्र भक्ति योग से उसे परम पुरुष श्री कृष्ण का ही भजन करना चाहिए यजे तो ये आदेश है ये विधिलिंग है आदेश दिया गया है विधि बताई गई है कि सबको भक्ति तो करनी ही चाहिए भक्ति नहीं करेगा तो सकाम को स्वर्ग नहीं मिलेगा भक्त नहीं करेगा तो निष्काम का चित्त स्वच्छ नहीं होगा और यदि मोक्ष कामी है भक्त नहीं करेगा तो संसार की निवृत्ति नहीं होगी बार बार संसार को वो दूर करता रहेगा और संसार उसको घिरता रहेगा और ये टग ऑफ वार निरंतर निरंतर चलती रहेगी रस्सा कस्सी चलती रहेगी कभी ज्ञानी को संसार घेर लेगा कभी संसार से वो विवेक से संसार को दूर करेगा परंतु तो संसार दूर नहीं होगा दूर होगा तभी जबकि वह प्रणव का जप करेगा दूर होगा तभी जबकि वह राम नाम तारक मंत्र का जप करते हुए विराजमान होगा इसलिए काशी में भगवान विश्वनाथ ने यह नियम ले रखा है कि काशी में जो मरेंगे उनको मृत्यु के समय में राम नाम श्रवण करा दूंगा तारक मंत्र श्रवण करा दूंगा तो शिवजी श्रवण करा देते हैं इससे काशी में मरने वालों को बिना साधन के भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है ऐसे काशी धाम की महिमा ये ना राम नाम की महिमा हुई तारक मंत्र की यह अपूर्व महिमा हुई अन्य कामी करे यदि कृष्ण भजन नाम मांगित है कृष्ण तारे देन स्व यदि अन्य काम्य भी कृष्ण का भजन करता है माने सकाम होकर के भी कर्म कर रहा है जो मिश्रा भक्ति वाले हैं वे तीन चार तरह के मिश्रा भक्ति वाले हैं जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चरतर्ष भरतर्षभा चतुर्विधा भजनते माम आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी इनमें आर्थ ज्ञासो अर्थार्थी ये तीन तो हैं कर्म मिश्रा भक्ति वाले और ज्ञानी हैं ये हैं ज्ञान मिश्रा भक्ति वाले तो मिश्रा भक्ति भक्ति तीन प्रकार की एक भक्ति हुई गौणी भक्ति दूसरी भक्ति हुई मिश्रा तीसरी हुई शुद्धा तीनों का अर्थ गौणी किसको कहेंगे कि हम भगवत भजन तो कर रहे हैं परंतु तो फल क्या चाह रहे हैं कि हमारा हमको धन का लाभ हो जाए पुत्र का लाभ हो जाए तो भक्ति महाराणी उसे पुत्र दे करके धन दे करके यश दे करके यश दे दिया और भक्ति बन जाएगी गौ और भक्ति हो जाएगी ये हुआ कर्म मिश्रा भक्ति वाला माने वे लोग वे हैं मिश्रा भक्ति वाले गौड़ी भक्ति वाले गौड़ी भक्ति की बात हो रही है गौड़ी भक्ति वाले वे हैं सबसे पहला कौन ही भक्ति कि भक्ति की जा रही है परंतु भक्ति का फल कृष्ण सेवा नहीं है भक्ति का फल है भोग तो भक्त महारानी उनको भोग देकर के स्वयं गौणी बन जाएंगे और कर्म को प्रधान बना देंगी तो गौणी बन करके भक्ति अंतर्धान हो जाएंगी ये लोग वो हुए जो ये कह रहे हैं कि तो भाई हमको तो छाछ छाछ दे दो माखन माखन तुम बेचो रख लो घी घी तुम रख लो हमको तो छाछ की जरूरत है इतने से काम चला लेंगे हम तो वे हो गए गौरी भक्ति भक्ति अब दूसरे प्रकार के आए मिश्रा भक्ति जो ये कह रहे हैं नहीं भाई हम छाछ भी लेंगे और घीवी लेंगे दोनों चीज लेंगे माखन भी लेंगे छोट लगाना है बघाल लगाना है इसलिए घीमी चाहिए और ही करनी है इसलिए छाछ भी चाहिए दोनों चीज चाहिए ठाकुर की सेवा के लिए हमको घर भी चाहिए संपत्ति भी चाहिए बैंक बैलेंस भी चाहिए और ठाकुर की सेवा भी चाहिए ठाकुर की सेवा के लिए चाहिए अपने लिए प्रयोग नहीं करेंगे वे हो गए मिश्रा भक्ति वाले मुख्य रूप से चाह रहे हैं कृष्ण भक्ति और साथ में कृष्ण भक्ति के लिए प्रवाह साधन का बना रहे साधन के उन प्रवाह को बनाए रखने के लिए एक स्ट्रीम को बनाए रखने के लिए सेवा के क्रम को बनाए रखने के लिए उनको भोग भी चाहिए उनको शरीर का स्वास्थ्य भी चाहिए उनको सेवा की संपत्ति और एक प्रवाह भी चाहिए वे हो गए मिश्रा भक्ति वाले माखन भी चाह रहे हैं और छाछ भी चाह रहे अब तीसरे व्यक्ति हैं जो कि रहना छाछवाछ हमको नहीं चाहिए हमको केवल माखन चाहिए केवल कृष्ण का सुख चाहिए और ठाकुर को किसी दूसरी वस्तु की छाछ की जरूरत ही नहीं है ठाकुर तो भाव को देख करके प्रसन्न होने वाले हैं इसलिए हम तो लगोटी लगा करके करवा धारण करके कंथा करवा धारण करके भाव के द्वारा सेवा कर लेंगे हमको यदि हमने प्रवाह के लिए पूरी स्टेट खड़ी कर ली तो फिर स्टेट को संभालने के लिए तो मुकदमा जी करनी पड़ेगी जमेला में जमेला में कौन पड़े इसलिए हम तो विरक्त होकर के बंद जाकर के भजन करेंगे एक अंत में वे होंगे केवल शुद्धा भक्ति तो ये तीन प्रकार के भक्त हुए शुद्धा भक्ति वाले केवल मानो माखन चाह रहे हैं मिश्रा भक्ति वाले माखन और छाछ दोनों चाह रहे हैं और जो गौणी भक्ति वाले हैं वे गौणी भक्ति वाले केवल छाछ चाह रहे हैं और माखन माखन निकाल करके फेंक रहे हैं माखन नहीं चाहिए माखन को हटा दो हमको तो छाछ चाच चाहिए छाछ चाच मांग रहे तो इसी प्रकार कोई कर्म का फल स्वर्ग चाह रहे हैं कोई मोक्ष चाह रहे हैं तो श्रीमद भगवदगीता में इन मिश्रा भक्तों को चार प्रकार के निरूपण किया गया आर्थो तो जिज्ञासो अर्थार्थी ज्ञानी चो उदाह बहुत सटीक तो नहीं है ंतु उदाहरण सामान्यतः आर्थ कौन है बोले गजिंद जो गाश से अपनी मृत्यु से अपनी रक्षा चाह रहा है कि गा पाश से मुझे बचाया जाए वो हो गया आर्थ जिज्ञासु कौन है बोले शौनक आदि ऋषि सूजी से पुराणों में पूछ रहे हैं अच्छा इस वृत करने का क्या फल है इस स्थिति में यदि स्नान किया जाए गंगा स्नान उसका क्या फल है इस तीर्थ की यात्रा की जाए तो क्या फल है ये जो समय आए इसमें अमुक व्रत का पालन अमुक प्रकार से किया जाए अमुक दान दिया जाए तो क्या फल है दुनिया भर की चीज पूछ रहे हैं कि कौन सी फ्लाइट कितने बजे पर कहां से जाती है उसका किराया कितना है दूसरी फ्लाइट उसका किराया कितना है इसको यहां से न जा करके यदि पहले टिकट खरीद ले तो कितने में टिकट आएगी और यदि इमरजेंसी में टिकट उसी समय की जाएगी तो कितने में आएगी जाना आना कहीं नहीं है परंतु टाइम टेबल पूरा नोट है याद कर रहे हैं लट रहे हैं तो ऐसे लोग जो है न उनको बम्बई जाना है न उनको अमेरिका जाना है परंतु तो टाइम टेबल पूरा नोट है कि इस फ्लाइट से इतना कराया और इस फ्लाइट से इतना कराया और ये इतने बजे पर उठती है और इतना घंटा लेती है और इसमें ये सुविधाएं हैं और उसमें वो सुविधाएं और वो उनमें ये सुविधाएं नहीं है इसके साथ में इतने भजन को ले जा सकते हैं उसमें वो फ्लाइट वो इतने भजन को अलाउ करती है सारी बातें पूरी नोट की हुई है रख रहे हैं पर जानहाना कही नहीं है ऐसे लोग जो है वो है जिज्ञासु पूछ रहे हैं दुनिया भर की बात सारे है इंक्वायरी परंतु तो करना धरना कुछ नहीं है ऐसी शौनकालिक ऋषि उन शौनकालिक ऋषियों ने सूर्य से पुराणों में सारे तीर्थ सारे व्रत सारे नियम सारे योग कौन कौन से यज्ञ उनकी विधि सारी सब पूछ रहे हैं तो जाना कहाँ है उनको जाना है भगवत भजन इसे ध्यान रखेंगे उसको पंत तो दुनिया की सारे कैलेंडर उनको इकट्ठा करके शौन का ऋषि भी रख रहे हैं तो आर्तो जिज्ञास हो गया गजेंद्र जिज्ञासु हो गए शौन का दिक ऋषि अर्थार्थी ध्रुव कि मुझे राज्य मिल जाए यह अर्थार्थी अज्ञानी संधिक के साहित्य प्राप्त करने के लिए भक्ति के बिना और कोई दूसरा उपाय नहीं है भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है इसलिए भक्ति को परम श्रेष्ठ समझ करके धारण करें पर चारों की स्थिति यह है कि शुरू इन्होंने भले किया हो इनकी भक्ति शुरू भले हुई हो किसी कारण से आर्थ होकर के या जिज्ञासु होकर के या अर्थार्थी होकर के या हो के इनकी भक्ति शुरू हो परंतु भक्ति आने पर फिर इनके हृदय में अन्य जितनी भी अभिलाषाएं हैं भक्ति शुरू करते ही भक्त महारानी अपने प्रभाव से वह जितनी भी अन्य अभिलाषाएं हैं उन सबों को दूर कर देती है ध्रुवी जी चले ये सोच करके अच्छा पिताजी मुझे गोदी में नहीं बैठाया देखना तुमसे बड़ी स्टेट खड़ी करके दिखा दूंगा पंत नारद जी का दर्शन किया तो यह जो पिता के प्रति प्रतिस्पर्धा का भाव था वो सब धरा रह गया वो छूट गया और फिर गोविंद से प्रार्थना कर रहे हैं गुल महारेज वास्त्र भत्सक अनुग्रह कामान आप हमको उसी प्रकार अपने माधुर्य का आस्वादन कराओ हमारा पालन करो जैसे कि एक नवप्रसूता गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती केवल भक्ति ही हमको चाहिए हमको और कुछ नहीं चाहिए तो बाद में शुद्ध भक्ति गये कहने लगे बोले मैं इस हाथी की योनि को प्राप्त करना नहीं चाहता हूं इसमें बने रहना नहीं चाहता हूं मैं आपसे जो प्रार्थना कर रहा हूं आत्मा वर्णस मोक्षम मेरे आत्मा के ऊपर जो माया का आवरण आ गया है उससे मुझे मुक्त कर दो तो अंत में सब शुद्ध भक्त हो जाएंगे ध्रुव को राज्य भी मिला अंत में राज्य का त्याग करके वन में पधारे भगवत आराधना करके विराजमान हुए जितने भी जिज्ञासु हैं संसन का ऋषि वे सब अंत में सारी बात पूछ करके अंत में कह रहे हैं कि कृष्ण भक्ति से भर करके और कोई दूसरी वस्तु नहीं है हमको भक्ति को ही हम अपने जीवन का परम लक्ष्य मान रहे हैं अंत में निर्णय भक्ति में ही है तो आर्थ हो जिज्ञासु हो अर्थार्थी हो ज्ञानी हो सब अंत में कृष्ण सेवा को ही प्रधान करके मानते हैं तो यहां पर यही कह रहे हैं कि अन्य कामी यदि और कृष्ण भजन अन्य काम ये कृष्ण का भजन करे ना मांगते हूं वो भजन तो कर रहा है राज्य को प्राप्त करने के लिए मोक्ष को प्राप्त करने के लिए पंत भगवान मांग उसने भक्ति मांगी नहीं है पंत न मांगते हुए भी अपने आप उसको भक्ति दे देते हैं और उसके मन में मतलब तो विचार आता है हाय कृष्ण को प्राप्त करके और मैं ये चाहू ध्रुव तो अपने मन में क्लेश करने लगे अपने सिर को ठोकने लगे हाय मेरी बुद्धि को क्या हो गया ठाकुर आए वे जब मुझे राज्य दे रहे थे तो मैंने उनको मना क्यों नहीं कर दिया कि मुझे राज्य नहीं चाहिए तो श्री कृष्ण उन्हें स्वचरण ही कृपा करके प्रदान करते हैं कृष्ण कहे अमाय भजे मागे विषय सुख कृष्ण मनी मन में विचार करते हैं कि कैसा भोला ये बालक भक्त है कैसा भोला भक्त है कि मेरा भजन करके विषय सुख को मांग रहा है अरे अमृत को छोड़ करके विष मांग रहा है ये तो बड़ा मूर्ख निकला परन्तु मैं विज्ञ होकर के इसे इस मूर्ख को विष कैसे दूंगा मैं इसको नहीं दे सकता हूं इसलिए वे अपने चरणाम को ही प्रदान करते हैं जो सन्नपात का रोगी है और गर्मी में तड़प रहा है गला सूख रहा है चटक रहा है उसका गला वो तो डॉक्टर से ये कहेगा कि मुझे आइसक्रीम खिलाओ इस समय जल्दी से मुझे बर्फ दो मैं तो बर्फ खाऊंगा पर डॉक्टर नहीं देगा कि नुकसान करेगा न्यूमोनिया में ये तरस रहा है और इसको कहीं बर्फ दे दी तो उल्टा और नुकसान हो जाएगा बोल कहना ज्यादा ही प्यास लग रही है तो ऐसा करो रुमाल को पानी में भिगो करके जरा साठों के ऊपर जैसा लगा दो ओठों के ऊपर जैसा फिरा दो ठीक है अभी पानी नहीं अभी नहीं पी सकते हो तो पानी तो जैसे उसको मना करेगा तो डॉक्टर पथी की कुपथी की जो वस्तु है उसको कभी भी नहीं देगा ऐसे ही भक्त तो ये कहेगा सन्न का करोगी तो ये कहेगा कि मुझे विषय दो पांत डॉक्टर जैसे देता नहीं है ऐसे ही भगवान कुछ देर के लिए एक आध दूध उसको टपका दे और फिर अपने आप ही उसका हृदय बदल देते हैं और वो शुद्ध भक्ति की ओर ही उन्मक उन्मुख हो जाता है तो अर्थ और ज्ञानी ये चार प्रकार के जो हैं, भक्त हैं मिश्रित भक्त वे भी अंत में शुद्ध भक्ति ही बन जाते हैं इसीलिए ये कहा सत्यम दिशती अर्थितम अर्थितोन्थ दो युन अर्थता यथ स्वयं विधत्ते भयताम अनिच्छताम इच्छा प्रधानमंत्री निजपाद पल्लवम भगवान सत्यम दिशति जो वस्तु नित्य सत्य है उसे ही सेवक को प्रदान करते हैं अर्थितम अर्थितो नाम नव वो।, वो भक्त वो भगवान का सेवक यदि अर्थितम अर्थिता वह विषयों को मांग रहा है तब भी भगवान उसको विषय सुख प्रदान नहीं करेंगे विषयों में आसक्त नहीं करेंगे नहीं वह अर्थदाह उसे अर्थ प्रदान नहीं करेंगे क्योंकि यह पुनर्थता अर्थ, अर्थ देने का मतलब है कि फिर से वह उल्टा और ही अर्थ चाहेगा लोभ का एक स्वभाव है कि जिसके पास में जितना है उसे उतना ही और चाहिए जब उतना और आ जाएगा तो फिर उतना और चाहिए लोग कभी भी समाप्त होने तो वाला नहीं है तो लोग का ये एक मनोवज्ञान है कि लोग का मनोव्ञान यही है कि जिसके पास में जितना है उसे उतना ही और चाहिए इसलिए भगवान नैवर्थ पुनर्स्य हो उसे वो वस्तु प्रदान नहीं कर देते हैं जिसकी उसे दोबारा आवश्यकता होती है दोबारा वो मांगने लगे ऐसा नहीं देते हैं इसलिए प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी एक बड़ी सुंदर बात कहते थे अः बचपन में हमने भी सुनी उनके मुख से कि ठाकुर जिसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं नालच होते हैं उसे गरीबी देते हैं गरीबी बहुत बुरी चीज है और बड़ा कष्ट होता है अपनी आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाए तो ठाकुर जिसके ऊपर जिसको दंड देना चाहते हैं उसको गर्मी देते हैं जिसके ऊपर ज्यादा नाराज होते हैं उसको अमीरी दे देते हैं और जिसके ऊपर कृपा करना चाहते हैं उसे थोड़ा सा खींच करके रखते हैं सौ की जरूरत है पिछांद दे, दे देंगे पांच की व्यवस्था कहीं ना कहीं से इधर उधर से जैसे होगी रो धो करके कर लेगा निन्न्यान में मिल जाएगा एक की कसर है उसकी व्यवस्था कर लेगा तो समझ लेना चाहिए थोड़ा सा खिंचा रहे लगाम तो इसका मतलब है ठाकुर कृपा करना चाह रहे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय तो नई दो नहीं पुनर्थाशी हो भगवान पूरा उतना प्रदान नहीं करते हैं जिसकी फिर से वह आवश्यकता करे पुनः उनको मांगे तो पूरा दे देंगे तो फिर उतना ही और मांगने लगेगा भगवान स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छता अपने आप ही भजता माने जो भगवान का भजन कर रहे हैं अनिच्छता और भगवान के अलावा यदि कोई भी कुछ नहीं चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में इच्छा प्रधानम निज पाद पल्लवम इच्छाओं को ढकने वाले अपने पाद पल्लव को वे स्थापित कर देते हैं दादाजी के श्रीमुख से सुना एक दृष्टांत किसी घर में सर्प निकलता था कच्चे घर होते थे पहले कई दिन निकल आया बिल में चूहे तो बिल खरीदे और उसमें से बार बार कोई सर्प निकल आया और घर में बड़ा डर लगे किसी से पूछा क्या करे बोले कहां से निकलता है बोले इसी बिल में घुसा है घुसते हुए हमने देखा है बोले कोई चिंता की बात नहीं है एक बड़ी सी पटिया लाओ और पटिया ला करके उस बिल के मुंह में जरा सा ईट बीट से बिल को बंद किया और उसके ऊपर पत्थर रख दिया बोले अब नहीं निकलेगा और निकला भी नहीं सर्प ऐसे ही पल्लवम इस हृदय रूपी बिल में कामना बासना रूपी सर्प बार बार निकल था तो फिर ठाकुर क्या करते हैं इस हृदय बिल के ऊपर अपने चरण रूपी पटिया रख देते हैं चरण रूपी पत्थर रख देते हैं फिर नहीं निकलेगा ठाकुर में ये कृष्ण सेवा की अभिलाषा अपना लो तो फिर नहीं निकलता है। इच्छा प्रधानम स्वयं विदत्ते भक्त भगवान के चरणों को नहीं भी चाह रहा है वो तो विषो की ओर दौड़ा है संद्यपात का रोगी तो आइसक्रीम चाहेगा तो वो तो विषो की ओर दौड़ा है परंतु भगवान इच्छा प्रधानम निज पाद अपने चरण रूपी शिला को भक्त के हृदय के ऊपर स्थापित कर देते हैं जिससे फिर कामना वासना रूपी सर्त नहीं निकलता है काम लगे कृष्ण भजे पाए कृष्ण रसे काम छाने दास हित हय अभिलाषे यद्यपि किसी भक्त ने आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी होकर के भजन किया है और कृष्ण रस में वो लगा पंत कृष्ण रस जैसे ही उसकी जीव में लगेगा वैसे ही फिर वो काम को छोड़ करके कृष्ण सेवा की ही अभिलाषा करेगा स्वामिलाषी तपसी स्थितो हम प्राप्तवान मुनीम का दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थोस में बरम याचे कोई भक्त भगवान से कह रहा है हर वक्त सुधा का श्लोक है कि स्नाभिलाषी तपसि स्थितो हम के, हे प्रभु मैं तप करके तप में स्थित होकर के कोई श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करने के लिए अभिलाषी होकर के तप में स्थित हुआ और प्राप्तवान मुनिंद्र गुहम परंतु मैं तो चाह रहा था कोई सुरक्षित इच्छा को जैसे कोई व्यक्ति कांच को चाह रहा हो परंतु कांच के स्थान पर और उसे दिव्य रत्न मिल जाए ऐसे ठाकुर भी ऐसे ही करते हैं कि कोई व्यक्ति चला था भगवत संसार का भजन करने के लिए और उसे दिव्य रत्न प्रदान कर देते हैं सनातन गोस्वामी जी के और यही चरित्र स्वामी हरदास जी के चरित्र में हरदास यश में भी ये चरित्र मिलता है और सनातन गोस्वामी जी के चरित्र में भी यही मिलता है कि एक ब्राह्मण श्री सनातन गोस्वामी जी के पास में आया किसी ने कह दिया सनातन गोस्वामी जी जो कह देंगे ठाकुर जी की उनके ऊपर बड़ी कृपा है और वे तेरी इच्छा को पूरा कर देंगे तो किसी से सुनकर के सनातन गोस्वामी जी के यश को वो ब्राह्मण उसकी लड़की की शादी थी पैसे की बहुत जरूरत थी तुरंत ही तो वो सनातन गोस्वामी जी के पास में आया सनातन को समझे कि फूटी हुई झोंपड़ी मिट्टी का करुआ और उनके अचला को कभी ताल दीवाल के ऊपर कील के ऊपर या पेड़ के ऊपर सूखता हुआ देखा तो ब्राह्मण कुछ बोल नहीं पाया आया कुछ देर बैठा आसपास का माहौल देख करके और दंडोत करके जाने लगा सनातन गोस्वाम जी जान गए विल ब्राह्मण देवता कोई ना कोई बात लेकर के आए शायद कुछ कहना नहीं चाह रहे हो संकोच कर रहे हो कहो क्या बात है कह तो दो जब कहा तो ब्राह्मण उगल पड़ा आंखों में आंसू भी आ गए तो बड़ी आशा लेकर के आया था अपन तो। आपसे क्या मग आपके तो ही है पर स्वयं माधुक करने के लिए जाते हैं और ये एक अचला कंथा ये एक लटके हुए हैं का करुआ है आपसे क्या मांगा जाए धन की जरूरत थी मुझे लड़की की शादी है और बहुत जरूरी है धन की बोल भाई तेरे भाग्य में होगी तो मिल जाएगी हम जब यमुना जी स्नान करने के लिए जा रहे थे तो एक पारस मणि पड़ी हुई थी तो हमने उसको वही जरा कुचल दिया छुआ नहीं मिट्टी मिट्टी डाल करके और उसको उसके ऊपर यो ही मिट्टी डाल करके उसको दबा दिया तेरे भाग्य में होगी तो मिल जाएगी जा घूरे को खोद करके देख ले उसने एक लोहे की कहीं सरिया पड़ी हुई थी सरिया लेकर के और उसने जैसे ही खोदा जैसे ही पारस मणि के से वो लोहे की सरिया कही छुई जैसे ही स्पर्श किया स्पर्श मणि के प्रभाव से वो सोने की होगी चमचमाने लगी सरिया ब्राह्मण तो बड़ा आनंदित और जल्दी से उसने मिट्टी हटा करके पारस मणि को लिया और अपने कमर में कसके समाप से अच्छी तरह से बाध लिया कहीं गिरे नहीं और जैसे ही चला थोड़ी से विचार करे कुछ दूरी चला मन में विचार आया कि महात्मा के पास में जरूर इससे भी बड़ा कोई धन होगा तभी तो इसे घूरू में पड़ा हुआ है संभाल करके रखा नहीं तो जरूर कोई कोई बड़ा धन महात्मा के पास में होगा लौट करके आया और बोले महाराज मुझे वो धन चाहिए जो धन आपके पास में है इस पारसमणी को आपने इतनी अवज्ञापूर्वक घूरे में यू ही पड़ा रहने दिया कूड़े में और कह रहे हो तू ये निकालना हो घूरा खोज करके निकाल ले वास्तव में ये पारसमणी है और आप इस बात को जानते थे फिर भी आपने इसकी उपेक्षा की आपके पास में कौन सा बड़ा धन है जरूर इससे कोई बड़ी वस्तु आपके पास में है सनातन गोस्वामी जी बोले बोले बड़ी वस्तु चाहिए तो पहले इस पारस मणि को यमुना जी में फेंकिया तब मेरे पास में आना नहीं तो जा भैया मुझे हैरान मत कर मुझे अपना काम करने दे अपना भजन करने दे नहीं तो मैं उठ के चला जाऊंगा वो गया और उसने पारस मणि को फेंका और सनातन गोस्वामी जी के चरणों में पड़ा तब तो सनातन गोस्वामी ने उसके ऊपर भी अनुग्रह किया वृंदावन हरिलाल की जय तो यहां पर वो ही कह रहे हैं कि कोई स्थानाभि राशि तप में स्थान को प्राप्त करना चाहो पंत काचन विचिंदन कांच को ढूंढ रहा हो और दिव्य रत्नम दिव्य रत्न उसको मिल जाए ऐसे ही हे स्वामी मैं आपके चरणों को प्राप्त करके कृतकृत हो गया हूं और अब मुझे कोई दूसरी वस्तु नहीं चाहिए संसार में भ्रमण करते हुए जैसे कई तिनके हैं कोई तिनका तो किनारे लग जाता है और कोई तिनका किनारे नहीं लगता है ऐसे ही जिसको जिसके ऊपर ठाकुर की कृपा हो वो तो किनारे लग जाता है और जिसके ऊपर ठाकुर की कृपा नहीं है वो किनारे नहीं लगता है इस प्रकार संसार के जीव भटक रहे हैं परंतु यदि ये जीव गुरुदेव का संतों के चरणों का आश्रय ग्रहण करे तो इसे अवश्य ही फल की प्राप्ति हो जाती है तो भक्ति कृपा के द्वारा प्राप्त होती है और यहां पर ये दिखाया कि भक्ति सर्वोत्तम वस्तु होकर के विराजमान है जो गौरी भक्ति उसकी अपेक्षा मिश्रा भक्ति श्रेष्ठ और मिश्रा भक्ति भी अंत में शुद्धा भक्ति के रूप में परिणत हो जाती है भक्ति का एक स्वभाव है कि वह सकाम भक्तों को भी अंत में निष्काम बना देती है जैसे कि श्री गजेंद्र उनको निष्काम बना दिया गया जैसे श्री ध्रुव उनको निष्काम बना दिया गया जैसे संकाधिक उनको भी मोक्ष काम त्याग करके कृष्ण सेवा कामी बना करके विराजमान कर दिया गया बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय भक्त महारानी की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय गीताय गौर हरि बोल जय श्याम <laughs> jay mara dheeshwar guru meero jay mara heekhi jay ho jay